माधिपाद के उनचालीसवें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं यथा अभिमत ध्यानाद महर्षि पतंजलि ने मैत्री करुणा मुदितो करुणामुदितोपेक्षाणाम इस सूत्र से लेकर के स्वप्न निद्रा ज्ञानलंबनम व इस सूत्र तक छह सूत्रों में 18 या 20 उपाय बताए हैं जिससे प्रारंभिक योगाभ्यासी का मन आसानी से प्रसन्न हो सकता है और एकाग्र हो सकता है इन अलग अलग उपायों को अपना करके योगाभ्यासी अपने मन को ईश्वर में एकाग्र करने में समर्थ होता है ये जो अलग अलग उपाय बताएं, ये उपाय इसलिए बताए हैं क्योंकि योग अभ्यासी का जो मानसिक स्तर है उसका जो ज्ञान का जानकारी का स्तर है हर समय एक जैसा नहीं रहता उसका स्तर बदलता रहता है परिवेश के अनुसार जैसा माहौल उसके सामने दिखाई देता है उस माहौल के अनुसार उसका जो व्यवहार होता है अन्य लोगों के साथ में उस व्यवहार से विशेष रूप से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वह स्वयं किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है अथवा अन्य लोग उसके साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं उस व्यवहार का विशेष प्रभाव मन पर पड़ता है यदि वो व्यवहार उचित व्यवहार है अनुकूल व्यवहार है जिससे आत्मा को सुख मिलता हो जिसके माध्यम से स्वयं को सुख मिलता हो और अन्यों को भी सुख मिलता हो ऐसा व्यवहार नहीं होना है जिस व्यवहार से स्वयं को तो सुख मिल रहा है परंतु अन्यों को दुख मिल रहा है अन्यों की हानि हो रही है अन्यों की हिंसा हो रही है अन्यों के सुख को छीना जा रहा हो यदि ऐसा व्यवहार हो रहा है तो उस व्यक्ति का जो मन है वह मन वैसा प्रसन्न नहीं हो सकता जिस प्रकार प्रसन्न होना चाहिए जिस प्रसन्नता में निश्चिंतता होनी चाहिए एकाग्रता होनी चाहिए ऐसी प्रसन्नता नहीं हो पाएगी इसलिए ऐसा व्यवहार हो जिस व्यवहार से स्वयं को तो सुख मिले ही मिले अन्यों को भी सुख मिले अथवा और थोड़ा सा ऊपर उठे स्वयं को सुख मिले ना मिले सीधा सीधा उस कर्म से सीधा उसी समय स्वयं को सुख मिले ना मिले परंतु अन्यों को सुख मिल रहा हो उस स्थिति में व्यक्ति का मन बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है अहिंसा का पालन करने से सत्य का पालन करने से अस्तेय का पालन करने से ब्रह्मचर्य संयम रखने से अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करने से अंदर से बाहर से शुद्ध पवित्र रहने से जो भी कार्यों को किया जा रहा है उसके परिणाम स्वरूप में जो कुछ भी उपलब्ध हो रहा है उपलब्धि मिल रही है उसी से खुश रहने से संतोष का पालन करने से जिन कार्यों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं उन कार्यों को करते हुए सर्दी गर्मी भूख, प्यास आदि द्वंद्व जब सामने आते हैं तो उनको सहन कर लेने से और इन समस्त कार्यों को करते हुए ईश्वर को स्मरण रखना ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करना ईश्वर प्रणिधान कर लेने से व्यक्ति का जो मन है वह मन प्रसन्न रहने लगता है मन को प्रसन्न करने के लिए महर्षि पतंजलि ने अलग अलग उपायों को बताया ताकि उन उपायों को अपनाने पर योगाभ्यासी का मन प्रसन्न हो सके देखिए प्रसन्नता दो प्रकार से मिल सकती है अच्छे कर्म को करने पर प्रसन्नता मिलती है कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो उस वह व्यक्ति उस बुरे कर्म करके प्रसन्न तो होता है चोरी करके चोरी में जो भी प्राप्त तो होता है उससे प्रसन्नता तो मिलती है पर उस प्रसन्नता के साथ में एक भय एक डर बना रहता है एक आशंका बनी रहती है कुछ उग उद्विग्नता मन के अंदर चल रही होती है कोई पकड़ ना ले किसी को पता ना लगे पकड़ में ना आऊं एक डर एक भय एक आशंका उसके मन के अंदर रहती है अब उस आशंका उस डर से वह पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं हो पाता है उसके मन में वो उद्विग्नता रहती है वो शोक रहता है ऐसी स्थिति में उसकी जो प्रसन्नता है वह प्रसन्नता उस प्रसन्नता के सामने कुछ भी नहीं है जो प्रसन्न हो रहा है उसके मन में कोई डर नहीं है कोई भय नहीं है कोई आशंका नहीं है क्योंकि उसने उचित कर्म किया पुण्य कर्म किया धर्मयुक्त किया है न्याय से युक्त किया है सत्य से युक्त किया है इसलिए जब व्यक्ति उचित पुण्य कर्म करता है धर्मयुक्त पूर्वक कर्म करता है उसका जो व्यवहार है वो न्याय धर्म पुण्य से युक्त है तो उसका मन प्रसन्न होता है और पूरा प्रसन्न रहता है उस प्रसन्नता को लाना है ऐसे कर्म को करना है ऐसी क्रिया करनी है जिस क्रिया से जिस कर्म से मन पूर्ण रूप से प्रसन्न हो उस प्रसन्नता में उद्विग्नता किसी कोने में ना रहे कोई भय शंका मन के अंदर ना रहे ऐसा कर्म करना है और इस बात को सभी लोग जानते हैं पहचानते हैं समझते हैं भले ही वो व्यक्ति कोई अनुचित कर्म कर रहा हो उससे उसको प्रसन्नता मिल रही है उसको अच्छा लग रहा है उसको लाभ मिल रहा है पर उसके साथ में यदि वो उद्विग्न है किसी कोने में किसी कोने में उसके मन में भय है आशंका है तो समझ लेना ये उचित कर्म नहीं है इसलिए मन को प्रसन्न पूर्ण रूप से करने के लिए ऐसा व्यवहार को चुनना है जिस व्यवहार को करने से समाज के लोग भी उंगली उठाकर के कहे नहीं देखो ये व्यक्ति है ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति है उसको रोकने वाले ना मिले टोकने वाले ना मिले मन को ऐसे कर्मों के माध्यम से प्रसन्न करना है इसी के लिए महर्षि पतंजलि ने मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा प्रच्छन विधारण दिव्य गंध की अनुभूति को सामने रखने के लिए कहा है दिव्य गंध दिव्य रस दिव्य रूप दिव्य स्पर्श दिव्य शब्द महतत्व रूपी बुद्धि जिसमें मन को एकाग्र करने की बात कही है। मन को समझने की बात कही अहंकार को समझने की बात कही है। आत्मा में मन को एकाग्र करने की बात कही है। जो व्यक्ति वीतराग होते हैं उनको स्मरण करने की बात कहिए। स्वप्न ज्ञान को निद्रा ज्ञान को लेकर के बात कहिए। ऐसे जो उपाय बताए हैं यथा अभिमत ध्यानाद महर्षि वेदव्यास लिखते हैं यदेव अभिमतम तदेव ध्यात बहुत सरल शब्दों में उन्होंने स्पष्ट किया है यथा अभिमत ध्यानाद व इस उनचालीसवें सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं ये देव अभिमतम तदेव ध्यायेत। जो जो आपके मन के अनुकूल हो जो जो उपाय आपके मनकूल मन के अनुकूल लगे तदेव ध्याय उसी को स्मरण करो उसी उपाय को अपनाओ जिस उपाय को अपनाने पर मन प्रसन्न होता हो अपने मन के अनुकूल उपाय हो जब मन के मुताबिक कोई क्रिया होती है कोई स्मरण होता है मन तो खुश रहेगा प्रसन्न रहेगा और मन को प्रसन्न करना शांत करना बेहद जरूरी है जब मन के अंदर प्रसन्नता आती है तो समझ लेना सात्विकता उभर करके आ रही है मन की सात्विकता को उभारना जरूरी है यदि ऐसा नहीं करते हैं राजसिकता उभर करके आ जाएगी या तामसिकता उभर करके आएगी उस स्थिति में मन उद्विग्न होगा चंचल होगा या मन खोया खोया सा लगेगा इसलिए इस बात को समझ करके चलना है ऐसी क्रिया करनी है ऐसा स्मरण करना है ऐसे उपाय को अपनाना है जिस उपाय को अपनाने पर मन प्रसन्न हो जाए यानी मन के अंदर वो सात्विकता उभर करके आ जाए जब मन के अंदर सात्विकता उभर करके आ जाती है तो मन शांत तो हो जाता है क्योंकि सात्विकता में ही शांति मिलती है सात्विकता में ही प्रसन्नता होती है और उसी सात्विकता में ही मन एकाग्र होता है क्योंकि प्रसन्न होते ही सात्विकता के अंतर्गत मन शांत होता है तो मन स्थिर होने लगता है मेरी बात को पकड़ने का प्रयास करना जब व्यक्ति प्रसन्न होने लगता है तो शांति मिलने लगती है यानी मन शांत होता है इधर उधर दौड़ना उसका बंद हो जाता है इधर उधर के विषयों में मन दौड़ नहीं लगाता क्योंकि उस प्रसन्नता में शांत होता है उस शांति की स्थिति में मन इधर उधर दौड़ नहीं लगाता क्या करता स्थिर होता है स्टिल हो जाता है रुक जाता है मन जब मन रुक जाता है स्थिर होता है उस स्थिर मन को एकाग्र करने में बेहद जरूरी है बेहद सरलता होगी जब मन स्थिर होता है स्थिर मन को किसी विषय में एकाग्र करना सरल हो जाता है और हमें यही चाहिए हमें मन को स्थिर करना है तो स्थिर करके उसको आसानी से ईश्वर में एकाग्र करना है इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं यथा अभिमत ध्यानाद इसकी व्याख्या करते हुए वे महर्षि वेदव्यास कहते हैं यदेवा अभिमतम तदेव अध्यात जब ऐसा करते हैं तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं तत्र लब्ध स्थिति कम अन्यत्रापि स्थितिपदम लभते बहुत अच्छी बात कही जा रही है तत्र लब्ध स्थिति जब हम अपने मन को किसी विषय में लगा दिया है जो अपने मन के अनुकूल है जिस उपाय को हमने अपनाया है उदाहरण के लिए हमने उस उपाय को अपनाया है वीतराग विषयम वा चित्तम किसी वीतराग व्यक्ति को स्मरण कर लिया ऐसे वीतराग व्यक्ति को स्मरण करते ही उस वीतराग व्यक्ति की जो विशेषताएं हैं जो उनके अंदर जो उत्कृष्ट क्वालिटीज हैं वो हमारे को स्मरण होने लगते हैं उसकी जो अच्छाइयां हैं वो हमें स्मरण आती हैं वह कैसे इनकी ऐसे ऐसे उत्तम गुण हैं काश ऐसे गुण मेरे में होते बड़ी प्रसन्नता मिलती है बड़ी शांति मिलती है और उस शांति की स्थिति में उद्विग्नता समाप्त होती है और उस शांति में उस प्रसन्नता में मन इधर उधर दौड़ लगाना बंद कर देता है जो मन भाग रहा था अलग अलग विषयों में भटक रहा था रोकने पर रुक नहीं रहा था अब तो वो स्वतः रुक गया है स्वतः स्थिर हो गया है तो मन को स्थिर करना है ऐसे उपाय को अपनाना है जिस उपाय को अपने अपनाने पर मन स्थिर होता है और जैसे ही मन स्थिर हो जाता है तत्र लब्ध स्थिति अन्यत्रापि स्थिति पदम लभते जब वहां स्थिर हो गया मन तो आसानी से उस स्थिर मन को पकड़ करके यानी अंदर ही अंदर भावना से उस मन को ईश्वर में एकाग्र करना है जब उसको ईश्वर में एकाग्र कर देते हैं तो ईश्वर के साथ हम आबद्ध हो जाते हैं तब हमारा ध्यान ध्यान के रूप में चल पड़ता है यथा अभिमत ध्यानाद वा